तो ये थी द पर्सनल एमबीए की कहानी एक ऐसा रोड मैप जो जोश काफमन ने बनाया है ताकि आप बिजनेस की दुनिया को ना सिर्फ समझें बल्कि उसमें कामयाब भी हों इस किताब ने हमें दिखाया कि कैसे वैल्यू क्रिएशन से लेकर मार्केटिंग सेल्स सिस्टम्स और पर्सनल मास्टरी तक हर एक स्टेप आपके बिजनेस और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये सिर्फ एक किताब नहीं है ये एक टूलकिट है जो आपको हर डिसीजन हर चैलेंज और हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करता है जॉश काफमैन का यह मैसेज है कि बिजनेस की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है लेकिन एक स्मार्ट तरीका जरूर है और यह किताब उसी स्मार्ट तरीके का ब्लूप्रिंट है तो अब रुकने का वक्त नहीं है यह किताब आपके लिए एक नई शुरुआत का मौका है जाओ अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलो और देखो कि यह प्रिंसिपल्स आपको कहां ले जाते हैं क्योंकि जैसे काफमैन कहते हैं असली एमबीए आपकी डिग्री नहीं बल्कि आपके एक्शंस और रिजल्ट्स हैं अब आपकी बारी है यह नॉलेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं aur apne khwabon ko haqeeqat pehla kadam